वेद है जो वेदांत का विषय होगा वही इसका विषय है इसलिए पुस्तक ग्राह्य है त्याज्य नहीं है जो जीव ब्रम्ह की एकता वेदांत बदलाता है ये भी वही है माया क्या है जीव क्या है ईश्वर क्या है जगत क्या है जो चर्चा वेदांत में होना ये भी वही चर्चा इसलिए इसको वेदांत ही मानते हैं अय्रकरण ग्रंथ है मानी शंकराचार्य जी के द्वारा निर्गी है पौरुषेय तो मंगलाचरण किया था शंकराचार्य जी ने उनके गुरु जी गोविंद उनके गुरु जी हैं और भगवान का नाम भी गोविंद है इसलिए उन्होंने कहा सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सदगुरु प्रण ऐसा सदगुरु के लिए मैं प्रणाम करता हूं ऐसा कह तो सदगुरु हैं उनके उनको प्रणाम करता हूँ वो कैसे हैं सदगुरु तो अगोचरम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम जो मनवाणी का विषय नहीं होता है अन्य किसी भी प्रमाण का विषय नहीं होता ऐसा जो अगोचर तत्व है दूर तत्व दूर बने आत्म रूप से शरीर रूप से तो गोचर होता ही है जो अगोचर होने पर भी सर्व वेदांत सिद्धांतों गोचरण का सभी वेदांत सिद्धांतों का जो विषय बनता है जो तत्व आत्म तत्व है गुरु ये आत्म रूप से आत्म तत्व को नमस्कार करता है गोविंदम परमानंदम सुरु जो गोविंद नामक जो परमानंद स्वरूप है ऐसे जो सदगुरु हैं उनको मैं प्रणत्व नमस्कार करता हूँ ऐसा तो मंगलाचरण किया इसके बाद में मनुष्य जन्म की दुर्लभता दिखाता देखिए किस शरीर में आने से पहले हम कहीं रहे होंगे चाहे हाथी में रहे चाहे घरे में रहे चाहे देवता में रहे जहां भी रहे किसी शरीर में थे वो शरीर जब छोड़ा उसके बाद हमारी इंद्रिया कोई काम नहीं करती थी उस काल में जब स्थल शरीर में इंद्रिया बैठ जाती है तब काम करती है थूल शरीर के अभाव काल में इंद्रिया काम नहीं कर सकती इंद्रिया तो थे हमारे पास सूक्ष्म शरीर था पूर्व शरीर छोटा हुआ है प्राप्त होने के पूर्व अंतराल अवस्था की देख, देखा जाए क्या हम कोई पुरुषार्थ कर, करके किसी माता के उधर में प्रवेश कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उस एक अचेत अवस्था में होता है जीव उस काल में फूल शरीर में जब ये सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर जाते हैं तब उसमें चेतना शक्ति आ जाती है मानी काम करने लग जाती है इंद्रियां तो ये जीव भी चेतन युक्त तो हो जाता है उससे पहले मूर्छित अवस्था में मतलब तो होश हवास नहीं होता इसका मानी पूर्व शरीर को छोड़ना अगला शरीर को प्राप्ति के जो अंतराल अवस्था है उस अवस्था में थोले शरीर के है अभी थोले शरीर लिया नहीं है तो उस काल में ये पता नहीं होता कि हमें भारत में पहुंच जाए उसमें भी एक अच्छे देश उत्तरकाशी आदि देश जहाँ सत्संग का लाभ हो ऐसे देश में हम और अच्छे पुल में जाकर के हम पैदा हों या हमारे पुरुषार्थ का नहीं है हमारी बस की बात नहीं हो बहुत दुर्लभ है शरीर पाना मनुष्य शरीर पाना पहले दुर्लभ चौरासी लाख योनी बताया है लाख शरीर नहीं है माने चौरासी लाख प्रकार है जैसे एक मनुष्य है वैसे एक पक्षी इत्यादि करके चौरासी लाख योजनी शास्त्र में कहा उनमें से मनुष्य शरीर की उत्कृष्टता बदलाते हैं नवाष शंकराचार्य बहुत बड़ा है बहुत दुर्लभ है इसको पाना बहुत बड़ा शरीर है ये दुर्लभ है बड़े मुश्किल से पाने योग्य है क्यूँ इसमें बैठ करके जीवात्मा कुछ काम कर सकता इसलिए है इसलिए दुर्लभता इसमें अन्य शरीर केवल भोग भोगने के लिए है माने पुरुषार्थ नहीं कर पाता भोग भोगते हुए आगे के लिए कुछ करने का नहीं होता मनुष्य शरीर में पूर्वकृत कर्मों का फल भोगता हुआ वो तो भोगना ही पड़ेगा भोगता हुआ आगे के लिए कुछ पुरुषार्थ भी कर सकता है ये विशेषता है इसलिए मनुष्य शरीर की दुर्लभता पहले बोलते हैं मनुष्य शरीर दुर्लभ है उसमें भी आगे आगे वो दुर्लभ है वो दुर्लभ है ऐसा है ऐसे शरीर पाकर के भी जो विषयों में रचपत्र होता है वो आगे बेकार करेंगे उसको ये बोलने के लिए अब भूमिका के रूप में बोलना चाह रहे हैं उपदेश तो आगे होगा जूना जन्म दुर्लभ मत पुस्तम ततो विप्रता जंतू वैदि धर्म मार्ग मग परमस्म विवेचन स्वुभव ब्रह्मात्मना संस्थिती शोटिजन्म सुत पूर्ना ल जन्म दुर्लभ अस्माद् पूक धर्म परता पर विदमस्मा विवेचनम स्वुभव ब्रह्मात्मना संस्थित जीर्ण शोटिजन्म सुत्य लंतूना दुर्लभं जंतु चायते जंतु जो पैदा होते हैं उनको जंतु कहते हैं जो पैदा होने वाले जितने भी है सबको जंतु शब्द से कहा जाता है आ, दो प्रकार के एक बन जंतु है एक घर जंतु है अलग बात है कि तो सब जंतु हैं ये जितने भी जंतु हैं चौरासी लाख योनी ये जंतु होते हैं चौरासी लाख अलग जंतु पैदा होने वाले तो उनमें नर जन्म दुर्लभम मनुष्य जन्म प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है कठिन है मनुष्य जन्म प्राप्त करना वो ईश्वर की कृपा से ही होनी है जब पूर्व शरीर छोड़ा हुआ है ये शरीर अभी लिया नहीं है जो अंतराल अवस्था में हम देखे हैं। तो कि वो आवास में तो होता है उस काल में ये नहीं कि किसी मनुष्य जी उदर में जाए जीव को वो होश होता है वो होता क्या है वहाँ परमात्मा पूर्व के उसके पुण्यकर्म की महत्ता को देखते हुए पुण्यकर्म है उस पुण्यकर्म वाला को एक मनुष्य शरीर आगे देता है तो परमात्मा की कृपा होती है मनुष्य शरीर पाना नहीं तो अपने तो होशवास में होता नहीं पूर्व शरीर छोड़ा हुआ है यह शरीर अभी मिला नहीं ये बीच की अवस्था में है, सूक्ष्म शरीर है साथ में किंतु तो काम नहीं करते कोई भी अचेतन अवस्था में होता है उसका तो जंतु नाम नद जन्म दुर्लभम सारे जंतुओं में देखा जाता है ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता है बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म पाया जाता है दुर्लभता क्या है इसमें विवेक शक्ति होती है अन्य योनि में विवेक शक्ति का अभाव रहता है होती है कम होती है सामान्य ज्ञान है अन्य प्राणियों को मनुष्यों के लिए विशेष ज्ञान है विवेक शक्ति है तो अपना पूर्व कृत कर्मों को भोगता हुआ आगे के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकता है धर्म अर्थ का काम मोक्ष कुछ आर्जन कर सकता है ये इसमें विशेषता है इसलिए मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है चौरासी लाख योनी जो जंतु है उन्हें मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है दुर्लभ मुश्किल से पाया जाता है जिसको मिला है वह सावधान रहे मने मनुष्योचित काम करे का कहने के लिए है अतः पुष्प मनुष्य शरीर में भी पुरुष शरीर की प्रधानता दी गई शासनों को उसमें भी पुरुष शरीर प्राप्त करना मनुष्य होने पर भी पुरुष प्राप्त करना पुष्ट शरीर तथा विप्रता पुरुष में अनेक है उनमें भी ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करना पहले तो मनुष्य हो मनुष्य में भी पुरुष जाति का शरीर हो उसमें भी ब्राह्मण तो विशिष्ट शरीर हो और दुर्लभ है वो तस्मात वैदिक धर्म मार्ग पर तस्मात माना जो दिप्रता आ गई ब्राह्मण शरीर भी मिला सभी ब्राह्मण वैदिक धर्म के अनुसरण करने वाले नहीं होते ब्राह्मण शरीर हो करके वैदिक धर्म मार्ग में चलने वाला हो वो और बड़ा है वो तो दुर्लभ है ब्राह्मण शरीरों में भी वैदिक धर्म मार्ग पर था दुर्लभम सबके साथ अन्वय होगा वो दुर्लभ है कोई दीर्घाई मिलेगा क्या उसमें भी वैदिक धर्म मार्ग में चलने वालों में भी विद्वान हो और वैदिक धर्म मार्ग में चलने वाला और दम पारे जाएगा सुना सोने में भी चलने वाले मिल जाएंगे विद्वत तुम अस्मार्तरम अस्मार्त मने वैदिक धर्म मार्ग से भी जो विद्वत्ता है विद्वान भी हो वैदिक धर्म मार्ग में चलने वाला भी हो वो और दुर्लभ है वो श्रेष्ठ है माना जाता है अब कहते हैं ऐसा कोई हो तब क्या होगा कहते आत्मात्मा विवेचन सु अनुभव स्व अनुभव आत्मा और अनात्मा का विवेचन करने वाला व्यक्ति ये आत्मा है या अनात्मा है ऐसे सु अनुभव अनुभव है आत्मा का ठीक ठीक अनुभव प्राप्त करना आत्मानात्मा विवेचन करना ये आत्मा है या आत्मा है ईश्वर से विवेचन करना और सुष्ठु अनुभव और होगा अच्छा अनुभव माने अप्रोक्ष ज्ञान करना और ब्रह्मात्मना संस्थिति और ब्रह्म भाव से अपनी स्थिति बनाना जैसे अभी मैं मनुष्य हूं यह भाव है इस भाव को छोड़ करके हम ब्रह्माष्टी इस भाव में जाना इसी का नाम है मुक्ति आत्मात्मा विवेचन करके अपरोक्ष अनुभूति करके स्व अनुभव अनुभव में उतार कर ब्रह्म भाव से संस्थिति ये मुक्ति है किंतु वो मुक्ति जो है शतकोटि जन्म सुतई पुण्य बिना न लगते थे शतकोटि जन्म सुतई पुण्य बिना करोड़ों जन्म में किए हुए पुण्य जब एकत्रित होगा किसी के पास तब उसके आस्तिक बुद्धि आएगी फिर इस मार्ग में चल पाएगा करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य के पुण्य के बिना ये स्थिति आने वाली नहीं कौन आत्मात्म विवेचन स्वनुभ और ब्रह्म रूप से संस्कृति होना जैसे मैं मनुष्य हूं ऐसी स्थिति अभी इसको भूल जाना अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में जाने के लिए पूर्वकृत पुण्यों की जरूरत है करोड़ों शत जन्म से करोड़ों जन्मों में किए गए पुण्य जो होगा तब ये स्थिति आएगी किसी व्यक्ति के पास एक अहम ब्रह्मास्मि यह भाव में जाना संभव हो चाहे इस जन्म को हो जन्म को पुण्यकर्म चाहिए फुन्ने करने जिसके पास होगा वो शास्त्र में श्रद्धा रखने वाला होगा शास्त्र में श्रद्धा रखने पर उसके अर्थ को ग्रहण करेगा तत्मसी आदि महावाग्य का ग्रहण करेगा ठीक से ग्रहण करेगा ठीक से ग्रहण करने पर उसका श्रवण होगा मन होगा रूप मुक्ति होगी मुक्ति माने कोई लोकांतर में जाना नाम नहीं है शरीर भाव को भूल करके आत्म भाव में रहना ये मुक्ति है मुक्ति यही है ब्रह्म रूप से रहना अहम ब्रह्माष्टी इस भाव में रहना भावना बदल दे अभी मुक्ता है व्यक्ति जैसे मैं मनुष्य हूँ ये भाव है ये पकड़ा हुआ मन में है इसको छोड़ दे और मैं सचिदानंद आत्मा हूं इस भाव में जाए इसी का नाम मुक्ति है ये मुक्ति तभी होगी करोड़ों जन्मों में किया हुआ पुण्य जब एकत्रित होगा तब तो उस पुण्यात्मा जो व्यक्ति होगा उसी को शास्त्र के प्रति विश्वास करना है गुरुवाग्य में विश्वास करना है बन करके वो अनुसरण करेगा तो दुर्लभ तीन चीजें है बस संसार में तीन चीज दुर्लभ है बाकी सब के सब सुलभ है कोई अशक्य नहीं है प्रधानमंत्री बन, बन सकता है कोई असंभव कुछ नहीं है सब हो सकता है तीन चीज दुर्लभ है मुख्य पूर्व पुण्य के कृपा से ये तीन चीज पाए जाते हैं जिससे आत्मा का कल्याण होता है व्यक्ति का कल्याण होता है वो दुर्लभ है तीन चीजें दिखाते हैं दुर्लभम त्रय में वै दवाकम त्रयम् मनुष्यु संश्र दुर्लभंत्र दुर्लभ दुर्लभ इस संसार में तीन चीज दुर्लभ है बाकी कोई दुर्लभ नहीं सुलभ ऐसा पाए जाते हैं तीन चीज मिलना मुश्किल है क्या क्या है देवानुग्रह हेतुकम कहते दे। ईश्वर के कृपा ही जिसमें हेतु है ईश्वर जिसके ऊपर कृपा कर दे तब तो वो तीन चीज उसको मिल सके अब पुरुषार्थ साध्य नहीं है ये तीन चीज ईश्वर की कृपा साध्य है देवानुग्रह हेतु कम देवा, देवता है ईश्वर उनके अनुग्रह के कारण ही प्राप्त होने लगते ये तीन चीज ये दुर्लभ है जब ईश्वर कृपा करे तो मनुष्य के ऊपर ये तीन चीज पाए पाता है मनुष्य कौन है वो पहली बात मनुष्य कम मनुष्य शरीर प्राप्त करना ये दुर्लभ है चौरासी लाख योनियों में से मनुष्य शरीर प्राप्त करना क्यों आपको पुरुषार्थ काम नहीं करता वहां माने ये शरीर प्राप्त होने से पहले जो पूर्व शरीर नाश हो चुका है उस काल में आप अभूत एक अचेत अवस्था में होते हैं आपका पुरुषार्थ नहीं की मनुष्य मनुष्या जो माँ होगी उसके पेट में आप घुस जाए संभव नहीं पूर्व जब ईश्वर कृपा करेगा मनुष्य शरीर में पहुंचा देगा वो भी कब करेगा पूर्वकृत पुण्य के आधार पर ईश्वर कृपा करेगा मनुष्यत्व तो एक दुर्लभ ही है मनुष्य शरीर पाना कठिन है दुर्लभ है बाकी सुलभ है एक बात दूसरी बात मनुष्य शरीर पा करके भी मुमुख्या आ जाना भूक तुम इच्छा भुमुख्या मुकतुम इच्छा भुमुख्या त्यागने की इच्छा संसार से विरक्ति ये मुखता आना, आना ये दुर्लभ है तो पशु भी होते हैं, अपने अपने आहार विहार, रहन सहन व्यवस्था सब करते हैं इतने करने से आपकी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है आप मानव हैं। जो काम पशु करते हैं उतना काम आप करते हैं रहन सहन खान पान अपने खान पान की व्यवस्था पशु भी करते हैं प्रात काल निकलते हैं अपने, अपने करते हैं रहने की एक जगह उनकी होती है सायकाल उस जगह में आगे बैठ जाते हैं जैसे आपका घर होता है उनका भी है यहाँ पी समान है सब तो ये मुमुक्षता मनुष्यों में आ है अन्य में पशु आदि में मुमुखक्षता बुभुक्शा तो है भूक तुम इच्छा बुभुक्षा और मोक तुम इच्छा मुमुखा त्यागने की इच्छा संसार से विरक्ति मुक्त होने की इच्छा संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा ये दुर्लभ किसी एक को कहीं आ जाए सब को नहीं मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ उसमें भी मुमुक्षता आ जाना माने संसार से वैराग्य ये दुर्लभ और तीसरी बात है महापुरुष संशय महापुरुष के आश्रय मिल जाना ये दुर्लभ है सब पुरुष होते हैं जो सज्जन पुरुष के आश्रय प्राप्त करें क्यों हमारा कल्याण उन्हीं से होना है उन्हीं के उपदेश सुनेंगे तो उपदेश के अनुकूल हम बर्ताव करेंगे अपने आचरण करेंगे तो हमारे लिए कल्याण होगा तो उपदेश जो महापुरुष है ये दुर्लभ है संसार बहुत बड़ा है तो मनुष्य शरीर पाने वाले भी कितने लोग यहीं तक सीमित हो जाते हैं दिन और रात का पता होता है तीसरा कुछ पता नहीं होता आप आदिवासी क्षेत्रों में जाए उनको रात्रि और दिन का पता है बाकी व्यवहार उनका पशुवत है खान पान इतना जानते हैं बाकी कुछ इसलोक पर लोग जहाँ वहाँ आत्मा अनात्मा कुछ नहीं जानते पशुवत जीवन जीने वाले मनुष्य बहुत पाए जाते हैं महापुरुष का संश्रय प्राप्त नहीं उनको मुमुख्या उनमें नहीं है मनुष्यत्व तो आ गया महापुरुष का संश्रय नहीं है आपका बड़ा भाग्य है जो की ऐसे स्थान आपको प्राप्त है कि जहाँ पर सत्संग चलता है महापुरुष उपदेश देते हैं ये कर्तव्य है या कर्तव्य है ऐसे बताने वाले लोग पाए जाते हैं ऐसे स्थान आपको मिला है महापुरुष का संसर्ग आपको है नहीं ये नहीं कर संक्री ये तीन चीज मनुष्य को तो मिलना माना मनुष्य शरीर प्राप्त तो होना और मुमुख्या आ जाने संसार से मुक्त होने की इच्छा है जागृति होनी ये भी बहुत दुर्लभ बात है सबकी नहीं होती है मुमुक्षा आना मुश्किल है कितने साधक बाद में जाकर के बुमुक् बन गए ऐसा देखा है बड़ी बहुत बड़ी चीज है मुमुक्षा आजानी त्यागने की इच्छा वैराग्य और महापुरुष का सामनेध्य प्राप्त होना महापुरुष के सान्निध्य प्राप्त हुएगा ना आपका कल्याण होना नहीं है क्यों उपदेश वही करेंगे उनके उपदेश के अनुकूल व्यवहार आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा तो मूल कारण कोई तो महापुरुष होते हैं तो महापुरुष का संशय ये दुर्लभ बाकी सब सुलभ बाकी के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत है ऐसे मिलने वाले है कि महान प्रयत्न से मिलने वाले तत्व तो ये चीन मनुष्यत्व मनुष्यत्व महापुरुष के सान्निध्य ये तीन दुर्लभ है ऐसा कहा अब आगे कहते हैं देखो ऐसा एक दुर्लभ मानव शरीर पाया है व्यक्ति ने फिर वो विषयों में जो रमेगा अगर आत्मा के तरफ नहीं देता है तो वो अपने को विनाश करता है आत्मा आत्माघात है ऐसा अब गाली देते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है घोष आवास में है तो तब भी ये आत्म कल्याण के तरफ ये नहीं लगता है तो आत्मघाती है ऐसा की बात भी चुक जाता है ऐसा बोलते हैं आगे। लब्वा तत्रापि जन्म दुर्लभ दर्शनं स्वात्मुक्त नयते मूढ़ी सह्यात्म स्वीन सदग नरजन्म कथिन्नर जन्म दु तुस्वतीपारदर्शन यत्मुक्त नयते सी हात् स्व विहन्त सद्रहा कथि दुर्लभम दुर्लभं नरजन्म प्राप्य किसी प्रकार पाता है मनुष्य जन्म ये इतनी सरल नहीं मनुष्य शरीर प्राप्त करना ईश्वर की कृपा हो तभी कथनचित शब्द का प्रयोग कर दिया कथनचित माने किसी प्रकार दैवयोग से कैसे दैवयोग से अपना पुरुषार्थ काम करेगा नहीं मनुष्य शरीर प्राप्ति के लिए क्यों पूर्व शरीर छूटा हुआ है ये शरीर अभी मिला रहे जो अंतराल अवस्था में एक अबोध अवस्था में पड़ा हुआ है कहा जाना क्या होना वो सवाको हई नहीं उस स्थिति में किसी प्रकार नरजन्म प्राप्त करके कहते दुर्लभम नरजन्म कथंसित किसी भी प्रकार माने ईश्वर की कृपा ही यहाँ काम करती है मनुष्य शरीत पाने के लिए ये जो दुर्लभ है हाँ। दुखे न लवधुम शक्य दुर्लभम बड़े मुश्किल से जो पाया जाता है ना उसको दुर्लभ बोलते हैं जो तो अनायास मिल जाता है उसको सुलभ बोलते हैं मनुष्य शरीर पाना इतना सुलभ नहीं ईश्वर की कृपा चौरासी लाख योनियों में मनुष्य योनियों में ईश्वर पहुंचा देते हैं बड़ी कृपा है ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म नर जन्म मानी मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी किसी प्रकार प्राप्त करके मनुष्य जन्म में भी कहते हैं तथा पुष्प उसमें भी, उस भी पुरुष शरीर प्राप्त करके मनुष्य शरीर श्रुति पार दर्शन श्रुति के द्वारा जो पार भी देखने वाला हो गया संसार का पार जो दर्शन हो सकता है कहाँ होता है श्रुति के द्वारा संसार के पार वस्तु परमात्मा दर्शन होता, होता, होता है होता है मनुष्य शरीर में होता इसलिए दुर्लभ है मनुष्य शरीर शास्त्र के माध्यम से शास्त्र विचार के द्वारा संसार के पार का जो तत्व तो परमात्मा है उसका दर्शन होता है अनुभूति होती है किसको होती है मनुष्यों को इसलिए दुर्लभ है मनुष्य शरीर अन्य पशुओं को ये सुविधा नहीं है तो श्रुति पार दर्शन हम कहते हैं तत्रापि पुष्टम, माने मनुष्य जन्म में भी पुरुष शरीर प्राप्त हो और श्रुति के माध्यम से परमात्मा का दर्शन कर सकता हो ऐसा शरीर प्राप्त करके भी यह स्वात्म मुक्ता नूढ़ ही जो मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति है मूढ़ाधीर यश का मूड ही मूड बुद्धि वाला पुरुष स्वात्म स्वात्मुक्त हो जो अपनी मुक्ति में जो यत्न नहीं करता हो मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है तो प्राप्त करके भी अपने संसार से अपने मुक्ति में जो प्रयत्न नहीं करता आलस्य कर जाता हो प्रयत्न नहीं करता ऐसे जो मूढ़ बुद्धि है सही आत्महा अगर आत्महत्यारा संसार में कोई है तो कोई आत्मघाती है आत्मा अपने आप को मारने वाला वही है आत्मा नम हम की आत्मा अपने को मारने वाला वही होता है आत्महत्यारा होता है मनुष्य शरीर में आ करके अगर संसार से मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया मुक्ति के साधन को नहीं अपनाया तो आत्महत्यारा अपने कोई नाच क्यों फिर कोई पशु पक्षी आदि शरीर में जाना ये आत्मघाती है ऐसा स्वम विनिहती असत ग्राह असत के ग्रहण से असत पदार्थ हैं विषय शब्द स्पर्श प्रसाद जो विषय हैं। उनके विषय के ग्रहण करने आसक्ति के कारण इधर प्रयत्न नहीं करेगा भी तक असत ग्राह विनिहती स्वम अपने को ही मार डालता है किशेष ए अपने को मार डालता है क्योंकि असत के ग्रहण से असत को पकड़ा इसने बाह्य विषय हैं असत सदस्य उन्हीं के पीछे पड़ने के कारण स्वम विनिहंती विशेषा निहंती विनिहंती अपने को मार डालता है मारना वाले मनुष्य शरीर एक दिया था एक मौका दिया था जहां पर आत्मानात्म विवेचन करके मुक्त होना था ये भी खो दिया अब की बार भी खो दिया फिर वो चौरासी के चक्कर को चलना ये विनाश करना है विनाश करना है तो असद ग्रह के कारण असद ग्रह हैं? असद वस्तु के ग्रहण करता है असद वस्तु है बाह्य वस्तु शब्द स्पर्श रूप रसगंध उनमें आशक्ति के कारण अपने आप को मार डालता है क्यों बाह्य तृष्णा जिसको लगी हुई है वो अंतर्मुखी वृद्धि बना नहीं सकता अंतर्मुखी वृद्धि के बिना यह आत्म तत्व तो साक्षात्कार होगा इसमें बाधक है अगर मुक्ति में कोई बाधिका है तो विषय आसक्ति बाह्य विषयों की जो आसक्ति है तो तद बर्ताव करेगा बाहर गई इच्छा हो गई में हुआ बाहर विषय है ये मेरा हो जाए एक एकाएक आपका होना संभव नहीं किसके हाथ में है किसका अधिकार में है कहाँ है उसको अनुकूल करके अपने अधिकार करने में न जाने कितने समय चला जाएगा तद अनुकूल प्रयत्न करेगा बाहर की प्रयत्न चलाएगा इसलिए असत ग्रहाद विनती शोमी कहा असत पदार्थ जो बाह्य विषय है उनके आसक्ति के कारण अपने को ही वो नाश कर पाता है वो आत्महत्या है मनुष्य शरीर पा करके अगर मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया तो आत्मघाती मानी जाए ऐसा कहा आगे और बोलते हैं शिव इत क्वन्वस्ती आत्मा यस्तु स्वार्थे स्वाथे प्रमाते दुर्लभ मानुष देह्य तौरूषम इतव नूढ़ात्मा यस्तु स्वाध्य दुर्लभ मानुषम देश्य तौर इूढ़ो अस्थ मूढ़ात्मा इससे बड़ा भूर्ख कौन हो सकता है मूढ़ आत्मा आत्मा माने अंतकरण मूढ़ अंतकरण वाला कौन हो सकता इसे? इस है इससे बड़ा कौन ये प्रमाद प्रमादी जो व्यक्ति अपने लिए प्रमाद करता है अपने प्रयोजन के लिए जो प्रमाद करता हो अपने प्रयोजन में अपना प्रयोजन मुक्ति प्रयोजन होना चाहिए उसमें प्रमाद जो कर जाता हो इससे मूर्ख कौन हो सकता है इस हिसाब सबसे बड़ा मूर्ख ये जो अपने प्रयोजन में ही प्रमाण कर जाता हो इससे पढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है मान सबसे बड़ा मूर्ख यह जो अपने प्रयोजन जो है मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है मोक्ष पाना मुक्ति पाना वो नहीं करता हो यदि प्रमाद करता हो वहां माने विषय भोग के तरफ गया तो उधर प्रमाद कर गया तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं ऐसा कहा अस्थि मूढ़ात्मा इससे बढ़कर मूर्ख कौन तो हो सकता है कौन तो यस्तु तो स्वार्थ प्रमादी जो स्व अर्थ अर्थ स्वार्थ अपना अर्थ मान प्रयोजन अपने प्रयोजन के लिए जो प्रमाद करता हो इससे बड़ा मूर्ख कौन अपना प्रयोजन क्या है मनुष्यों का प्रयोजन मुक्त हुआ उसमें प्रमाण करता है जो माने भोग के तरफ जो चला जाता हो इससे बड़ा मूर्ख क्यों दुर्लभम मानसदेह प्राप्त तत्षम क्यों कहते हैं देखो ये जो तो मनुष्य शरीर दिया ना एक मौका दिया हुआ है मोक्ष के लिए मौका माने अद्वैत भाव में जाए तो कई मोक्ष है उसका नहीं जा सके तो द्वैत भाव में भगवान की सेवा अर्चना करे परमात्मा को प्राप्त करे चाहे द्वैत भाव हो चाहे अद्वैत भाव हो जैसी हो, स्थिति होगी तो ये नहीं करता होता है इसके लिए बहुत चीज दी है इसके पास परमात्मा ने क्या दुर्लभ हम मान प्राप्त ये सभी शरीरों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मनुष्य शरीर प्राप्त है अन्य शरीरों की अपेक्षा जो दुर्लभ मानव शरीर है उसको प्राप्त करके तथापि पौष संगत है मनुष्य शरीर में भी पुरुष शरीर प्राप्त करके भी और अपने स्वार्थ में जो प्रमाद करता हो जिसका जो स्वार्थ होता है प्रयोजन मोक्ष उसमें प्रमाद करता हो तो अस्ति मुढ़ात्मा इससे बढ़कर मूर्ख तो कौन हो सकता है सबसे बड़ा मुख्य मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अपने प्रयोजन में जो प्रमाण करता हो विषयों की तरफ होकर के आत्मा की तरफ नहीं जाता हो यही प्रमाद करना तो इससे बड़े दूर का कोई नहीं ऐसा सर आगे कहते हैं तुम संसार में खूब नाचो किंतु जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी बाकी कमाए खाने के लिए नाचो कूदो तुम्हारी मर्जी जो कुछ कर लो वो गलत बात है मुक्ति तो आत्मज्ञान के बिना होगा नहीं मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही हो। मुक्ति होगी आत्मज्ञान से बाकी अपने धंधा करो विषय अर्जन करो कुछ करो इससे मुक्ति होने वाली है यही कहते Devaan, देवा, देवता देवता बोधे बोधे जंता आत्मक्यबोधे नीना नशिध्य ब्रह्मशता पदनु शास्त्र कर्मा भंतु देवता आत्मक्य बोधे नीना विमुक्ति ब्रह्म सता शास्त्राणी बदंतु बहुत पढ़े लिखे हों समाज में बहुत बड़े बन गए हों शास्त्रों को बोले हमारे उपदेषा बन जाएं यह अलग विषय है ये केवल यहाँ पर खाने पीने के लिए है तो शास्त्राणी शास्त्राणी कर्म है विद्या का बहुवचन शास्त्र को बोलने में निपुण हो गए वहाँ ऐसा कहा वहाँ ऐसा कहा बोल सकता हो पुराण आदि पढ़ा हो वेद वेदांत पढ़ा हो सब हो सब कुछ है लोगों को शिक्षा देने के लिए असता है धारावाहिक बोलने की शक्ति है सब कुछ है किन्तु आत्मिक बोधे बिना विमुक्ति जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान जब तक नहीं होगा इतने बड़े विद्वान होने पर भी मुक्ति नहीं होगी मुक्ति तो है किसे जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ अपरोक्ष के बिना मुक्ति की होगी बदवान बोले सात्र का उपदेश करते रहे लोग यदम तो देवान देवताओं के यज्ञ करता है कोई ठीक है वो यज्ञ करे वो यज्ञ करे देवताओं के यज्ञ करता रहे यहां कराया वहां कराया यज्ञ करता रहा यज्ञ करता रहा किन्दु इससे मुक्ति नहीं वाली हाँ, मुक्ति के औसत तो कारण तो एक ही है कौन आत्मा आत्मैक्य बोध जीवात्मा परमात्मा की एकता ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान जब तक नहीं चाहे वो धारा प्रवाह एक शास्त्र बोलता रहे चाहे देवताओं का यजन करे मुक्ति नहीं ये तो देवाण कुरंतु कर्माणी शास्त्रों में कहे गए सारे कर्म करते रहे अग्निहोत्र कर्म अमुक कर्म सारे करने वाले हों लोक लगा का प्रयोग करके बोलते हैं कुरवंतु कर्माणी कर्म करें वेद भी शास्त्र भी कर्म करते रहे किंतु मुक्ति नहीं मिली उसे मुक्ति तो एक ही साधन है क्या है आत्मा के बोध जीवात्मा परमात्मा एक कथा है कुरंतु तो कर्माणी आगे भजन तु तो देवता देवताओं का भजन करें इंद्र का बृहस्पति का अमुक का अमुक का इंद्र कुबेर वरुण रुद्र सब देवता हैं ये उनका भजन करें सेवन करें जाप करें तो मुक्ति मिलने वाला मनुष्य ये बड़े बड़े अनुष्ठान है इनको खेल कर रहे हैं शास्त्रों का उपदेषा बने मैंने सारा शास्त्र जानता हो वहाँ ऐसा कहा वहां ऐसा कहा वहां ऐसा कहा बोलता हो उससे मुक्ति मिलने वाली और यजन दु देवान सारे देवताओं का याद करने वाला हो कि और कुर शास्त्र विधि कर्म सारे करने वाला कोई व्यक्ति हो ऐसे व्यक्ति हो ठीक और भजन तु देवता देवताओं का सेवन भजन करने वाले हों आत्मईक्य बोध है न बिना भी मुक्ति न सिद्धि आत्मा के बोध आत्मा का ऐक्य बोध आत्मज्ञान है अभी भी मैं करके ज्ञान है ईश्वर है ये भी ज्ञान है आस्तिक जन इतना मानता है मैं हूँ इतना ज्ञान तो है है ये आत्मा हो गया और ईश्वर का भी ज्ञान है ईश्वर है करके मान्यता है माना तो है आप कर्म करते समय डरता है ईश्वर देखता है देखता है ईश्वर का भी ज्ञान है तो फिर मुक्ति क्यों नहीं <laughs> ऐक्य ज्ञान नहीं है हम ब्रह्मास्त्र ऐसा ज्ञान हुआ है मुक्ति देने वाला ज्ञान आत्मज्ञान बने आत्म से मोक्ष बनाने एक संसारी जीव हूं इतना ज्ञान तो है ही है इसे मोक्ष थोड़ी होना आत्मैक्य बोधे निना विमुक्ति न सिद्ध भी विशेष मुक्ति की सिद्धि नहीं होती विशेष मुक्ति मानी विमुक्ति का आप विमुक्ति सब सामान्य मुक्ति तो हो जाती है ये जो एक कर्म करेंगे एक आप छोटे घर में थे मानव थे देवता बन जाएंगे बड़े घर में पहुंच जाएंगे वो भी एक मुक्ति है छोटे घर से बड़े घर में जाना ये भी एक मुक्ति है ना छोटे घर में थे दारिद्र्य चला गया बड़े घर में गए किंतु इससे अच्छी स्थान, अच्छे स्थान में पहुंचे ना सामान्य मुक्ति होती है इसमें किन्तु दि मुक्ति माने विशेष मुक्ति हो नहीं है ये लक्ष्य क्या है महामुक्ति प्रणवानंद जी का उद्घोष जो भारत सेवा संघ के संस्थापक लक्ष्य क्या होना चाहिए महामुक्ति महामुक्ति माने छोटी मुक्ति भी होती है तब महामुक्ति उन्होंने महामुक्ति रखा है ये प्रणवानंद जी का उद्घोष है भारत सेवा संघ के संस्थापक जो प्रणवानंद जी हुए प्रणवान गिरी वो कहते जीव का लक्ष्य क्या है महामुक्ति इसके मतलब तो छोटी मूर्ति जो सारुप्य सामिप्य आदि है ना वो तो चार प्रकार के जो पौराणिक मुक्ति है सायुज्य सामिप्य सारूप्य वो एक मुक्ति है मनुष्य था भगवान के पास पहुंचा भगवान के पास में रहने लगा एक बड़ी चीज हो गई भगवान के वस्त्र आदि बन गया बड़ी चीज हो गया फड़ बन गया कुंडल बन गया कवच बन गया ये चीज ऐसा ऐसा बनता है पौराणिक मुक्ति सायुज्य मुक्ति जो होते है ना सायुज मुक्ति क्या है भगवान से जुड़ जाने माने कपड़े बन करके जुड़ो चाहे कुंडल बन करके जुड़ो चाहे खड़ाऊ बन करके जुड़ो भगवान में जुड़ना। भगवान नहीं होना जीव ने कभी भगवान नहीं होना भगवान में जुड़ जाना है साहित्य मूर्ति साहित्य का सर जुड़ना ऐसे मूर्ति माने भगवान के कुंडल बन गए तो भगवान ने पहन लिया जीत कहा जीव छोटा सा भगवान के कुंडल बन गए इसे औभाग्य क्या है उसका पौराणिक मूर्ति ऐसी होती साहित्य की मूर्ति बनो वस्त्र बनो बढ़ोगे ऐसा साहित्य शामी का मैंने भगवान के समित में रहना ये भी एक मुक्ति है कहा संसार के चक्रदा भगवान विराजमान है देख रहा है समित में है भाई कुंभ में पहुंचा हुआ है ये शामी की मूर्ति भगवान नहीं बन सकता और सारुख्य मैंने भगवान का जैसा रूप है वैसा ही रूप प्राप्त करना जैसे अनिरुद्ध प्रद्युग्न कृष्ण का समान रूप मानते हैं मुक्ति एक मूर्ति बना है कहां काले कलुटा कैसा का था अब क्या बनेगा भगवान के रूप जैसा रूप मिल जाएगा उसको ये मुक्ति ऐसा एक मुक्ति के मुक्ति का अर्थ होता है भगवान के लोक में पहुंचना भगवान नहीं बनना ये पौराणिक मुक्ति है जो वैष्णवाचार्य लोग मानते हैं चार प्रकार की मुक्ति साहु सामित्य साहुक्य शालोक्य कि वेदांत के मुक्ति सा ऐसा मुक्ति नहीं यही कहते रहते मूर्ति के जाना ही नहीं अहम ब्रह्माष्टमी इस धारा में पहुंच जाए शरीर भाव को मिटा करके आत्म भाव में पहुंच जाए किसने शरीर भाव को लेकर के अहम ब्रह्माष्टमी बोलता हो तो पापी है तो। शरीर भाव को शरीर का अस्तित्व विचार से मिटा करके ना हम देह न मे देह ऐसी स्थिति में पहुंच कर मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ऐसे भाव में पहुंच करके अहम ब्रह्माष्टी बोलता हो बहुत बड़े पुण्यात्मा है जो प्रणान जी जो महामुक्ति बोला यही होता है कई बल मुक्ति जिसको बोलते हैं केवल अपने आप होना यही मुक्ति है मुक्ति मानी कोई प्राप्ति नहीं कहीं जाना नहीं कुछ नहीं ये जितने भी लगे हुए चिथड़े हैं इसको हटा देना जो पंचकोष शब्द से बोलते हैं फूल शरीर कारण तीन शरीर रूप से बोलते हैं फूल सूक्ष्म कारण शरीर से बोलते हैं कहीं जो हमने उपाधि ली हुई है ना इसमें तादाद में करके हम मनुष्य हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ ये भाव है जिसमें इसको हटा करके अपने आप होना इसका नाम मुक्ति है वो मुक्ति कैवल्य मुक्ति केवल और कैवल्य के अकेला हो जाना क्या हो जाना यहाँ तो अनेक हैं अनेक में चिपके हुए हैं ये मुक्ति नहीं तो कहा बदम शास्त्रान यजंतु देवान भले शास्त्रों का उपदेष्टा बन जाए यह अलग बात है ठीक है आपकी बुद्धि अच्छी है शास्त्र पढ़ा है आप किसी भी विषय में कोई प्रश्न कर दें उत्तर देने में समर्थ हो ये अलग अलग बात है इससे मुक्ति होने वाली नहीं मुक्ति अलग चीज है ये अलग चीज पर यद्य तो शास्त्र के, के माध्यम से चलना आपको हाँ पड़ेगा किंतु शास्त्र में ही रह गए तो मुक्ति नहीं चलना तो शास्त्र के माध्यम से होगा किंतु शास्त्र में न रह जाए उसने जो कहा वो करेगी रेडियो में टेप टेप भरना जैसा न हो जाए बोलता है जो भक्तो बोलता है ऐसा नहीं भजंतु शास्त्राणी सारे शास्त्रों का उपदिष्टा बन जाए यजंतु देवान सारे देवताओं का यज्ञ करने वाले हो जाएं और कुरंतु कर्माणी शास्त्र विहित कर्म सारे करने वाले हो जाएं और भजंतु देवता देवताओं के मंत्र जाप करने वाले हो जाएं सब कुछ हो गया किन्तु इन सब करने पर भी मुक्ति नहीं होगी कहते आत्मक्य बोध है बिना आत्मा के ऐक्य बोध के बिना जीवात्मा परमात्मा के जो ऐक्य बोध कराने वाले वाक्य तत्वि हैं, उस वाक्य जनित ज्ञान अहम ब्रह्माष्टी ज्ञान इसके बिना के बोध के बिना विमुक्ति न सिद्ध दिखा विशेष मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी कैवल्य मुक्ति को विमुक्ति बोलाए ये सिद्धि नहीं होगी कहते ब्रह्म सतान करेंगे तुम्हारी आयु में तो क्या मुक्ति होगी तुम्हारी आयु तो कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मा जी है ना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनकी कितनी आयु होती पता है? ये जो सत्ययुग त्रेता द्वापर कल चार युग चार युग एक बार बिता फिर दूसरे बार बिता फिर तीसरे बार बिता ऐसे करते करते एक हजार बार जब बीते ये कितने बार तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस हिसाब से उनके भी सौ की आयु रहे उनकी भी सौ साल की आ गई आपकी भी सौ साल की आ गई एक, हाँ। एक कर। कर दिन होता है हाँ। माने नहीं एक चार बार जब बीतेगा एक बहुत ज्यादा चार बार यू जो चौधरी है एक चार बार जब बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है और उससे अनुपात से एक रात्रि होगी तो, उसी अनुपात वो ऐसे दिनों के हिसाब से फिर आप महीना बनाएंगे साल बनाएंगे फिर उनका वही होगा 100 साल की आयु उनकी ब्रह्मा जी अभी पचास साल से ऊपर है अभी जो ब्रह्मा जी है ना जो चौतीस अभी जो जिस जिसमें उनके कार्य कार्यकर्ता है <ड़ारी> ब्रह्मलो द्वितीय अपरार्थ बोलते हैं ब्रह्मा जी के पचास वर्षों को परार्थ बोला द्वितीय में चल रहा है द्वितीय अपरार्ध पचास से ऊपर चल रहे हैं ब्रह्मा जी कितने <ड़ादा था वोते> साल से <वोते>। क्या <ड़ारी> चल रहा पचास साल से ये जो कार्यकर्ता अभी हैं अभी जो हैं है अभी जो हैं है, पचास साल से ऊपर की आवेद्या है और पचास साल और होगा ना पचास साल से कुछ ऊपर है माने 45 छियालीस साल तो उनकी आयु होगी अभी पार्टी द्वितीय पार्थ कार्त एक पार्थ बीत दूसरा शुरू हुआ है जो पूरा होगा तो उनकी आयु नहीं होगी तो ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प करके बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी का जो एक दिन होगा उसको एक कल्प संज्ञा दिया है शास्त्र ने माने ब्रह्मा जी का दिख पूरा होगा तो उनकी सृष्टि समाप्त होती है तो इस जिसको तो बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय नित्य प्रलय तो सुसुक्ति है नैमित्तिक प्रलय क्या होता है ब्रह्मा जी के दिन पूरा होने पर अब ब्रह्मा जी के सृष्टि रहेगी नहीं वो सो जाते हैं तो समाप्त हो गया प्रतिदिन सुबह उठते ही सृष्टि करते हैं दिन भर सृष्टि करेंगे रात को मिल जाती है उनकी स्थिति है जिस एक दिन में ये एक बार बीतते हैं सत्तीस त्रेतालीस द्वापर करिए चौगढ़ी एक हजार बार बीत जाता है और इतने समय वो छुपछाप हो जाते हैं ऐसा तो सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मो अहर यद ब्रह्मो विधु रात्रिम युग और अहोरात्र को जानने वाले लोग तो है किसके अहोरात्री के अहोरात्रुग पर्यतम जो एक हजार बार युग बीतेगा इतना अहर यद ब्रह्मो विधु अहम दिन ब्रह्मा जी का एक दिन होता और रात्रिम युग सहस्त्रता फिर वही एक हजार बार युग बीतने के समान काल जो होगा उतना रात्रि दिन रात बराबर होता है ऐसे मिल करके एक अहोरात्र होता है किसका अहोरात्र ब्रह्मा जी के अहोरात्र ऐसा गीता के जो इसमें अष्टम अध्याय में बताया है अहोरात्र होता है तो वो ब्रह्मा जी के आयु इतने आयु वाले यहाँ कहते हैं भले ही वो शास्त्र का व्याख्याता बन जाए ये क्या करने वाला हो जाए सारे वैदिक कर्म करने वाला हो जाए पुण्यात्मा बन जाए अलग बात विषय है देवताओं का भजन करने वाला हो जाए किंतु ब्रह्म सत्तांतरे की विमुक्ति न सिद्ध थी अपने आयुष्य से तो क्या उसकी मुक्ति मिलनी है ऐसा काम करने से माने सौ एक सौ ब्रह्म ब्रह्मा जी के आयुधित जाए कितनी हाँ। सौ ब्रह्म ब्रह्मा जी बदलते जाए तब भी इसको मुक्ति मिलने वाली नहीं ऐसा कर्म करना क्यों मुक्ति के लिए तो एक ही साधन है क्या आत्मय के बोध है न बिना आत्मय के बोध के बिना सैकड़ों ब्रह्मा बदलते जाएं तब भी मैंने अपने आयु से तो क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा उनकी आयु वो भी एक ब्रह्मा की आयु ने कितने ब्रह्मा की सौ ब्रह्मा की आयु शेरी इसकी मुक्ति होने वाली माने मुक्ति के साधन एक ही है आत्मयिक क्या और कोई साधन मुक्ति के पूर्व क्षण में आत्मय के बोध चाहिए ये कहा तो मनुष्य शरीर पाया है विवेक शक्ति है ए न प्रकार है ना आत्मा के बोध प्राप्त करो शंकराचार्य जीवात्मा परमात्मा क्या है क्यों देहा भाव को भूल जाओ हम भी इस भाव में जाओ ये भावना बदलने वाली होती है भावना जो होती है बदलने वाली है हम पहले अपने को बालक बालक मानते थे मान्यता बनी हुई थी कुछ समय ऐसा आया वो बालक तो भावना चली गई हमारी जवाना मुहि ऐसी भावना आ पहली वाली भावना चली गई जवानी जब आई तब आई ये पता भी नहीं लगा पता है वो अंतराल अवस्था कौन आया बालक हो बालक हो बालक हो ये भावना थी करते करते में मैं जवान हूँ भावना आ गई किस दिन आया किसी ने नोट नहीं किया होगा किसी को पता नहीं है तब बदल गई पता नहीं किंतु बदल गई मैं जवान हूं जवान हूं बोला कुछ अब इस समय बोलता मैं बूढ़ा हूं बुढ़ा हूं बोलने लग गया वो जवान हूं जवान हूं जो भावना पहले वाली भावना चली गई थी दूसरी भावना आ गई थी उसके कोई सम्मत लोग कोई करने पाता किस क्षण में बदली है पता नहीं बदल गई है वो भावना अब कहता है मैं बूढ़ा हूँ बूढ़ा हूं ऐसा बोलता है ये भी भावना मन की भाव तो है और क्या है मन बदल गया है मैं बूढ़ा हूँ ये भावना डाल दिया किंतु कब बदला ये पता नहीं माने भावना बदलने वाली है ये जो मनुष्य भाव है इसको त्याग दो जैसे बाल्य भाव त्याग करके जवान भाव में आ गया, जवान भाव को भी त्याग दिया वृद्ध भाव में आ गए भावना आपकी मन की भाव है वैसे मनुष्यत्व को त्याग मैं मनुष्य हूँ एक भावना त्याग दो आप त्याग करते हैं त्यागने का आदत है आपने बाल्य भाव को त्यागा जवानी भाव को त्यागा अभी इस समय कोई कह नहीं तू जवान हो तो आप गुस्सा हो जाए बूढ़े भाग को जवान बोलता है पहले बूढ़ा बोलने पर नाराज होता था क्यों अपने को जवानी की भावना रखी थी उसने भाई बूढ़ा आ गया बोलते तो नाराज होता था एक समय था आज जवान बोलेंगे तो नाराज होता है क्यों उसने भावना बदली हुई है भावना तत्काल बदल जाती है इतनी सरल है भावना बदलने की कोई कठिनाई नहीं कि जो विवाह होता है ना विवाह होता है एक लड़की है उसका पोत्र कुछ और ही होता है पिता का पोत्र से युक्त होता है सब तो और उसको सुश्री बोलते हैं उसका कुमारी बोलते हैं मैं कुमारी हूँ कुमारी हूँ ये भाव है उसके मन में यही है अब एक ग्रह होता है कि बरात आती है कुछ लोग आ गए यही तो हुआ मैं कुमारी हूँ भाव है उसके पास वो तो पंडित जी आए पुरोहित आए थोड़ा सा फेरा पूरा कुमारी है क्या हो गया क्या जादू हो गया अब वो भाई वो सुश्री नहीं अब कुमारी छोड़ देती है क्या बोलती है हा? श्रीमत बदल <laughs> <मलल> गया तुरंत <laughs> अब उसको कोई बोल दे कुमारी गाली देती मैं विदा हीता हूँ मेरे को कुमारी बोलता शरीर बदलाने वही शरीर पूर्व क्षण में कुमारी बोलती थी और दूसरे क्षण में अपने को श्रीमती बोलने भावना बदल दी उसका क्या किया गोत्र बदल जाता है उसका पिता का गोत्र चलता था ना तो तो तो जाओ पति वाला गोत्र से मानेगी अपने को उससे केवल भावना बदली है और कुछ नहीं शरीर वही है भावना बदलने वाली तो हम ब्रह्माष्टी भाव में जाए मनुष्य भाव को छोड़ दे कभी बोलती है नहीं तो शतांतरे भी ब्रह्म शतांतरे भी ये मुक्ति और ये कोई उपाय नहीं है जो इतने बड़े लंबे आयु वाले जो ब्रह्मा हैं सौ ब्रह्म बदल जाएं, कितने लंबे समय आपके पास हो तब भी मुक्ति संभव नहीं है आप बोध के बिना अन्य कर्मों नहीं। मुक्ति ये कहा आगे कहते हैं देखो गृह धार्मिक उपनिषद जब देखते हैं याज्ञवल के और ये की जो संवाद है वहां पर देखा कर्म से मुक्ति बिल्कुल है ही नहीं पश्च मना कर देती धन से मुक्ति नहीं है स्पष्ट मना कर दिया श्रुति ने लेकर आ तो रहे हैं शंकराचार्य जी बोलते हैं अमृत नशास्ते नित्य वही श्रुति न इति मृतस्ती अमृतत्व की आशा वित्त से धन से नहीं है धन से कोई अमरत्व तो प्राप्त नहीं होता अमरत्व तो की प्राप्ति तो आत्म के बोझ से किस वही है, है। अमृतत्व माने अमर भाव अभी तो मरने वाला समझता है अमृतत्व की आशा माने अमर भाव की आशा नास्ती वित्तीय न धन के द्वारा अमृतत्व प्राप्त तो तो होने वाला नहीं है इतिय वही श्रुति ऐसा श्रुति बोलती है न प्रजया न धने न ऐसा आता है वृता नहीं होती प्रजा के द्वारा मिलने वाला नहीं अमृतत्व धन से न प्रजया न धने ना नित्ते न ऐसा आता है त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो अमृतत्व प्राप्त किया है किसी ने अमृतत्व में न आत्मभाव मुक्ति यही अमृतत्व है वो प्राप्त किया है तो त्यागे न्याग किया त्याग माने बाहर से छोड़ने से कुछ नहीं भीतर से त्याग हो बाकी आपके शारीरिक व्यवस्था जब तक शरीर रहेगा वो व्यवस्था चाहिए, चाहिए चाहिए समय पर रोटी देना पड़ेगा वस्त्र भी देना होगा रखना होगा भीतर से त्याग होना चाहिए ये नहीं कि ऐसे त्याग त्याग से काम नहीं चलता ये योगा सिस्टम है एक चुराला हुई चुराला शिखर धोज राजा और चुराले की कहानी है चुड़ा ब्रह्म विदुषी थी शिखर ब्रह्म ज्ञान नहीं है ऐसी स्थिति। तो अपने पति को उपदेश करो अपने रूप से वो मानने वाला है नहीं उपदेश करती है ऐसा बोल देगा वो किन्तु वो पति को उपदेश कैसे करे वो विदुषी है ब्रह्म है चुड़ा और शिखर दो राजा, राजा रानी है वो तो वो एक ब्रह्मचारी को वेश बना दी योग शक्ति भी थी उसके पास उस चुड़ाला के पास अपनी योग क्रिया के माध्यम से एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके राजा जंगल में कहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं एक ब्रह्मचारी आता है और ब्रह्मचारी आए तो राजा स्वागत करेंगे पत्नी आती तो स्वागत नहीं करते तो उस चुड़ाला ब्रह्मचारी के रूप धारण करके मानी पति का उद्धार हो इच्छा है तो अब साधु संतों को देखते हैं तो गृहस्थों का ऐसे ही बोलने का है महाराज हमारे लिए कुछ कल्याण का मार्ग बता करना नहीं उन्होंने केवल कुछ नहीं प्रथा बन ऐसी ऐसे प्रताप माने बाबा जी आये तो ऐसी बात कर दो राजनेता आएंगे तो और बात करना है बाबा जी के साथ और क्या करें महाराज कुछ बताओ ऐसे बोलते हैं। तो है तो जो चुड़ाला है ब्रह्मचारी के भेष में राजा के सामने होती है उसकी पत्नी है चुड़ाला ब्रह्म क्या युक्ता है ब्रह्मी हो तो उपदेश बताओ बोला तो देखो त्याग उपदेश करते करते जो है मोक्ष है त्याग से मिलता है त्याग करो राजा ने सुना त्याग करो तो त्याग दिया राज्य छोड़ना चलो मैं त्याग दी पा के बाद राज्य उपभोग नहीं करूंगा का। इससे काम नहीं चलेगा ब्रह्मदारी बोलता है फिर बोले क्या अंग त्याग दूंगा जो इससे पता सबको त्याग ना हो गया ब्रह्मचारी कहता है नहीं इसे काम, काम नहीं चलेगा फिर शरीर भी त्याग दूंगा बोला काम नहीं चलेगा अब क्या रहेगा कुछ भी नहीं लंगों भी त्याग दूंगा सब बोलते गए बोलते गए अंतिम में शरीर भी त्याग दूंगा त्याग कहा त्याग से मुक्ति शरीर त्याग दूंगा ब्रह्मचारी कहता नाम नहीं करेंगे कहते भीतर जो तुम्हारे पास है काम क्रोध बहुत उसको त्याग त्याग भीतर होना चाहिए बाहर के त्याग ठीक है बहिरंगा साधन है कम भाव में रहे ठीक है मुख्य त्याग की तरफ जो तो आपके मन के पे सहयोग विचार ऊंचे विचार हो और सामान्य स्थिति में जीवन हो ऐसा होना चाहिए व्यक्ति बाहर के ठाट बात कम हो विचार ऊंचा हो सादा जीवन ऊंचा विचार महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं जीवन सादा मेष भूषा खान पान रह सारा हो बिल्कुल नहीं करता वो भी काम नहीं चलता विचार ऊंचा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो वृद्धारण उग्न शर्द में श्रुति को अमृत वित्तीय ना आशा नास्तिक श्रुति अतिथि स्त्रुति ऐसे ही बोलती है श्रुति वृद्धारण श्रुति जब याज्ञ बल के जी कोई इच्छा हुई मैं अवसन्यास आश्रम में जाऊं ऐसा इच्छा चलती है उनकी दो पत्नियां होती है मैत्री और कात्यायन तो उनमें से कात्यायन जो है ना थोड़ा व्यवहार कुशल थी व्यवहार में विपोर थी मैत्री थोड़ा सीधा साधा भोली काली प्रकृति की थी बड़ी थी मैत्री छोटी थी कात्यायनी तो याज्ञ बल्के जी ने सोचा मैं अब संन्यास आश्रम में जाऊंगा इस स्थान से उठना चाहता हूं तो इनके जो है ना पहले ये दोनों का अंश बंध कर दो बराबर बाद में कात्यायन हरप मिले सारा इसके संपत्ति ऐसे विचार आ गया याज्ञ बल्के जी को तो या के बल्कि जी ने मैत्री को एक दिन बुलाया अरे मैत्री अस्मात् नाम उत्ष्ट उत्थापेशन अस्मीय शबला मैं इस स्थान से उठना चाहता हूँ स्थान मैंने जहां बैठा हूं कहाँ बैठा हूँ घर में नहीं गृह आश्रम है स्थान वहां गृहस्थ आश्रम होता है मैं इस स्थान से उठना चाहता हूं ऊपर के आश्रम में जाना चाहता हूँ तो मैं अच्छा है कि मैं मेरे रहते रहते दोनों को मैं बंटवारा कर देता हूँ जो संपत्ति है भौतिक संपत्ति हमारे पास जो भी है दोनों को बंटवारा कर देता हूँ ऐसा कहा मैत्री को बड़ी पत्नी को यही आगे बढ़ती थी तब तो मैत्री बड़ी विदुषी थी और का विषय भोग की लालची थी थोड़ी तो मैत्री कहती वहां ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण पृथ्वी मिल जाए थोड़ी एक टुकड़ी जमीन नहीं पूरी धरती मिल जाए मेरे को क्या मैं मुक्त हो जाऊंगी उससे धन से लदी मई पृथ्वी मुझे मिल जाए बड़ी संपत्ति हो गई, मैं मुक्त हो जाऊंगी उससे ऐसा पुष्टि है याज्ञ बल के जी से तो या बल के जी ये शब्द से बोलते हैं वहाँ मैत्री ने वहाँ प्रश्न किया है साहो बात मैत्री मैत्री ने कहा यु यम भगो सर्वा पृथ्वी सारे ये पृथ्वी है भगवान धन से लदी मरुभि मिलकर के तो कोई फायदा नहीं है पृथ्वी का धन जैसा धन पेड़ पौधा जैसा पृथ्वी के धन होते हैं सब काम में आते हैं धन होते हैं हाँ। सारे धन से लदी हुई पृथ्वी पूर्ण सारी पृथ्वी मिल जाए क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी ऐसा प्रश्न आता है वहां तो क्या उससे मेरे के द्वारा उसके अमृतम विश्राम कहने पर केवल तुम्हें न यदि होगा ना उसे तो अमर अमरत्व तो की प्राप्ति नहीं कर सकते जैसे धनी का जीवन होगा एक क्षेत्र का जीवन होगा उसी प्रकार तुम जो धन मिल जाए तो उस तरह के जीवन तेरा होगा जीवन आराम से कटेगा बढ़िया मकान होगा दुकान होगा वित्त से इतने काम है बाकी अमृतत्व तो मिलने वाला नहीं वित्त से धन से धन कभी आत्मा मिलने वाला नहीं है जीवन यापन के साधन है जीवन यापन आराम से होगा धनी व्यक्ति के जीवन आराम से यापन होता है इतना ही साधन है वो अमरत्व के साधन नहीं है ऐसा क्या केवल के ने कहा करके कह रहे हैं अमृतत्व से नाशा वित्तीय श्रुति ऐसे ही बोली वृद्धा निर्वी स्मृति बोलती है अमृतत्व द्र की आशा वित्तीय नाश्ती धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती आशा ही नहीं करना अमृतत्व तो चाहिए तो क्या करना वहाँ वो तो होगा केवल त्याग सही ही अमृतत्व की प्राप्त ही न प्रजया न भरेना अमृतत्व त्यागे नहीं के अमृतत्व तो महानुस्त त्याग के द्वारा ही कुछ किसी लोग अमृतत्व को प्राप्त करे मन से त्याग असंगता जीवन में आ जाए ठीक है त्याग शब्दा को नहीं होता है जीवन में असंगता रहना यही पड़ेगा जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है रहते हुए भी पानी से संपर्क नहीं रहता है तो वैसे जीवन होना चाहिए हमारा जीवन त्याग पूर्ण त्याग होना बड़े बड़े महात्मा जो कहलाए धरती छोड़कर बाहर नहीं जा सके वो जब तक उनका जीवन रहा, धरती में रहे कोई भी महात्मा चाहे वशिष्ठ हो कामदेव हो कोई भी हो चाहे शुभदेव तो हो चाहे आजकल के महात्मा जाएंगे जो रमण महर्षि हों चाहे रामकृष्ण परमांस हो जो भी कहा रहे धरती पर रहना पड़ा उनको तो धरती पर रहते रहते भी वो महात्मा कहलाए और हम भी इसी धरती में अंतुरात्मा कहलाते हैं अंतर क्या हुआ वहां रहते हुए अनाशक्त भावना में है, हमारे में आशक्तिका इतना अंतर मन के जो विचार धारा अलग है रहना तो यही पड़ेगा कहीं जा नहीं सकता इस स्थान में विक्षेप होगा आप यहां से उठेंगे उस स्थान में जाएंगे वहां भी विक्षेप मिलेगा प्रकार बदल जाएगा या कुत्ते का विक्षेप होगा तो हम बंदर का विक्षेप आएगा आएगा विक्षेप आरती में कहीं भी जाओगे विक्षेप का अभाव नहीं है विक्षेप सर्वत्र है प्रकार अलग अलग है कहीं गर्मी का विक्षेप है तो कहीं ठंडी का विक्षेप है समुद्र किनारे में गर्मी लग गई क्या रहना यहां हिमालय पहुंचा तो ठूकने लग गया वहां भी विक्षेप है क्या करें विक्षेप का अभाव कहीं नहीं है यही रहते हुए जैसे कमल के पत्ता जल में रहते हुए भी जल से संस्पर्श नहीं करता असंगता अपने जीवन में लाता है वैसे आपको लाना पड़े जो असंगता ला पाए वो महात्मा हो गए और जो असंगता नहीं ला पाए वो संसारी इतना सुंदर है महात्मा और संसारी तो अमृतत्व से नाशास्ती वित्तीय न ना इत्य वही स्थिति प्रभृति है धन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती पर मुक्तर अहेतुत्व इसलिए ना वो जो कर्म मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता ये है ये स्पष्ट है द्वारा इसलिए पूर्व श्लोक में जो निंदा की कर्मों के द्वारा मुक्ति नहीं होती करमरोक्तर अहेतुत्व कर्म मुक्ति का कारण नहीं है हेतु नहीं कारण नहीं छुटा है छुटाप्ट क्योंकि स्मृति ने बोल दिया वित्त से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर्म एक वित्त है तो उससे मुक्ति प्राप्त नहीं इसलिए मुक्ति चाहो तो आत्मिक के बोध है ना बिना भी मुक्ति है आत्मिक के बोध प्राप्त करो अन्य किसी से मुक्ति प्राप्त होने वाली ये कहा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुक्ति हो जाए ठीक है वो ज्ञान कैसे होगा एक प्रश्न आएगा आत्मयिक बोध हो जाए तब तो मोक्ष है ठीक है किंतु आत्मिक के बोध कैसे होगा वो ज्ञान कैसे होगा उसके कुछ उपाय बताएंगे ज्ञान के लिए उपाय क्यों ज्ञान ज्ञान होने के बाद कुछ कर्तव्य रहा नहीं आपका तब तो मुक्ति है ही है कि वो ज्ञान कैसे होगा तो ज्ञान प्राप्ति का कुछ तो उपाय बताएंगे साधन जो हम साधना करते हैं करके बोलते हैं ज्ञान के लिए साधन मुक्ति के लिए साधन है किसके लिए मोक्ष तो ज्ञान देगा कुछ ज्ञान के लिए साधन जो भी साधना करें क्या हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या दिखाते हैं समय हो गया नहीं